अग्निज्वाला लेखक मनोज पांडे चार में सत्य कारक्षक हूँ और तीन मग्न यू सब गति ऋग्वेद एक दशमलव चार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 सत्य कारक शक और सत्य दो वस्तु हैं। एक सत्य कारक है दूसरा सत्य है जिस तरह से हमारी आत्मा है ये एक सत्य है लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक आत्मा के द्वारा असत्य की रक्षा ही की जाती है क्योंकि सभी आत्माओं को स्वयं का ज्ञान भी होना पहले है कि बात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 सिद्धा मौन शून्य की याद रहे इसके लिए ही पंतजली कहते है की शून्यमित समाधि समाधि शून्य होने के समान है संपूर्ण संसार से एक प्रकार से शून्य बहुत होने की प्रक्रिया है इसके द्वार समाज का कल्याण बहुत कम होता है और ये आज के युग के लिए बहुत कम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 जाए जिसका उपयोग आज के युग में बहुत अधिक हो रहा जैसे ओशो आदि ने इस मार्ग पर चलकर कल्पना के शिखर पर स्वयं को स्थिर करने का प्रयास किया आज एवं जितनी ऊंची से ऊंची कल्पना कर सकूँ और उस स्तर पर स्वयं की चेतना को स्थिर करने के कार्य को ही वेदांत कहता है वह मात्र एक प्रकार की जिज्ञासा है जो जानना चाहता है या होना चाहता है की मैं ब्रह्मांड के समान हूँ या मैं आकाश के समान हूँ या मैं समंदर के समान हूँ जबकि सत्य इन सब से परे है इसकी बात वेद मंत्र ही करते हैं, वे कहते हैं कि सत्य से पहले मैं ज्ञान और मैं ही सत्य का प्रथम रक्षा वेद का मतलब ही ज्ञान होता है मंत्र में वही सभी बातें हैं जिसका चिंतन करने में मानव मन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 जो मंत्रों में पहले से विद्यमान है जिस विषय का मन को ज्ञान नहीं है वे भी विषय मंत्रों के अंदर विद्यमान है दूसरी बात, मन कस की शक्ति से कार्य करता है क्योंकि मन एक मशीन की तरह है जिसको चार भागों में विभाजित किया गया है पहला मन दूसरा चिट्टा तीसरा अहकार और चौथा बुद्धि है यही चार प्रकार के मनुष्य है पहला जो मन है वे संकल्प विकल्प करता है जो शुद्र की समान है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 है जिसको अपने होने का भाव है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं और शक्तिशाली राजा के समान छात्र शक्ति ऐसी सम्पन्न हूँ क्यूँकी इसके पास व्यापारियों का भी सहयोग प्राप्त होता है और ये शूद्रो को भी अपने अधिकार में रखता है चौथा जो वर्ण है वह ब्राह्मण है जिसके पास मन उचित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 कहा गया जो प्रेरणात्मक है जो किसी के प्रेरणा से प्राप्त होता है जिसमे साधारणतः सभी प्राणी आते हैं आम बोलचाल की भाषा में इन्हें ही साधारण मानवीय आम आदमी कहते हैं दूसरे वे भजन होते हैं जिनको किसी भाषा और उसके व्याकरण पर महारत हासिल है जिनको अक्सर हम सब